पातंजल योग प्रदीप साधनपात सूत्र नौ न जायते म्रियते कदाचिन ना भूत भविता अजो नित्य शाश्वत यं पुराणो न हन्यते हने शरीरे यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है अथवा न यह होकर फिर न होने वाला है क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है वेदाविनाशिन नित्यम या एनम अजम व्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात यति कम हे अर्जुन जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है वासाश जीर्णा यथा विहाया तथा विहाय नवान्ना नरोपराणी तथा शरीराण विहाय अन्यानि अन्यानी नवानि नवान्दे जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहतिपावक न चयिनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकती इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता है अछेद्यो यम अछेद्योय अदाह्योम यम अक्लेो नित्य सर्वगत अचलो यम सनातनः यह आत्मा शस्त्रों से छेदन नहीं किया जा सकता यह आत्मा जलाया नहीं जा सकता गलाया नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक अचल कूटस्थ और सनातन है अव्यक्त अचिन्त अविकार्योम उच्य से तस्मां विदिवोचित अर्सी यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अभिषय और यह आत्मा अविकारी कहा जाता है इससे इस आत्मा को ऐसा जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है फिर भी राग द्वेष के कारण शरीर में आत्मा ध्यास हो जाता है और मूर्ख से लेकर विद्वान तक अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूलकर भौतिक शरीर की रक्षा में लगे रहते हैं और उसके नाश से घबराते हैं इस मृत्यु के भय के जो संस्कार चित्त में पड़ जाते हैं इन्हीं को अभिनिवेश क्लेश कहते हैं यह अभिनिवेश क्लेश ही सकाम कर्मों का कारण है जिनकी वासनाएं वासनाएँ भूमि में बैठकर वर्तमान और अगले जन्मों आवागमन को देने वाली होती है जो सूत्र बारहवें बतलाया जाएगा